इसमें कम पिते। कम पिते। कम... स्वामी जी नमस्ते नमस्ते सार्वधातुकम अपित तो ये कहता है कि अपित सार्वधातु गीतव होता है ऐसा कहता है मेरा प्रश्न ये स्वामी जी कंगति कैसा हो छोटे कंगित छा से तो निषेध होता है आ, आ, मैं तो थोड़ा रहा। मैंने ये पूछा है की जो गुण प्राप्त हो, हो रहा है मिदेर गुना से इस मिधेर गुना से पहले किस सूत्र से गुण प्राप्त था ये प्रश्न है स्वामी तुगंत लघु पदस्थ से हो पदस्थंत लघु पदस्थ और उससे हो नहीं पाया उससे वो क्यों नहीं पाया क्योंकि सारो धातु का मपित से गित होने से निषेध कर दिया था उसने इसलिए मिधे गुण अब फुगंत लघु पदस्य अच्छा सूत्रकार थे बताइए ऋचा जी पुगंत हाँ जी शय धातु धातु के परे रहते गुण प्राप्त होते हाँ जी धाुक बता धातु न से परे रहते अंग को गुण होता है सूत्रार्थ आपने आधा बताया एक अर्थ तो सही बता दिया इस अर्थ में की शारधातुक या आर्धातुक परे रहते गुण होता है ये यहाँ तक तो ठीक बताया पर पुगंत लघु पदस्य का अर्थ नहीं बताया केवल पुगंत लघु पुगंत लघुपद को गुण होता है बोला है। लेकिन उसको खोल के नहीं बताया पुगंत लघुपद क्या है गम होता है स्वामी जी नहींगंत लघु पद का अर्थ तो बताइएगा ना इसमें लघु हाँ जी हाँ जी बोलिए स्वामी जी जिसकी उपधन लघु वर्ण होता है उसे लघु लघुपद कहा जाता है ठीक है ये तो सही है पर सूत्रार्थ आपको घटाना है ना यहाँ पर सूत्रार्थ को घटाना होगा ना तभी तो आपका अर्थ माना जाएगा चलिए सुशीला जी बता सकते हो सूत्रार्थ पुगंत लघु पदस्य अच्छा सूत्र का अर्थ स्वामी जी सार्वधातुक और आर्थ प्रत्ये में जो शारदानी स्वामी जी पु अङ्गु उपदाे अङ्ग अङ्गु उपदाे अङ्ग धातु के आर धातु परे रहते लघु पदा वाले अंग को कहां होता? होता है नहीं ये तो ठीक बात है परे होता है मेरे प्रश्न को समझ करके उत्तर दीजिएगा आपने बताया कि फुगंत को गुण होता है ठीक बात है और लघुपद को गुण होता है यह भी ठीक है मेरा अगला प्रश्न है लघु पद लघु उपदुता बे लघु उप अङ्गु लघु उपदा अङ्गी ले कु बचा हा ये है कि लघु उपधा वे अङ्गे कहा ओम आ, इसको, उसको इसको की में कि पुगंत एकके, एकके स्थान के होता है। पुगन्त लघुपद उपस्थित न इ गुणवृद्धि के पुगन्त लघुपद या आप लघु संजक इक उपधा को होता है ऐसा बोल सकते हैं तो ये तब स्वरार्थ पूरा होगा हो कि पुगंत अंग को और लघुपद इक को गुण होता है सार्वधातुक या अर्धातुक परे रहते ठीक है थीक। आप आपने यही आपने भी यही लिखवाया हुआ था कि पुगंत अंग को और लघु उपधा वाले अंग को गुण होता है भी हा स्वामीकोष मे उप आगिता स्वामी मे अग्रि हो सकता है? <laughs> हो सकता है है? <laughs> नहीं जब हम एक, <laughs> नहीं मतलब मैंने एक अगर नहीं है, तो कैसे हो सकता है? <laughs> नहीं, हमने भी, भी, भी याद है आप तो करते आपने में िभाषा या पता सम्यक् स्वामीन गीते स्वामी ओम् स्वामी जी। ओ, ओ, स्वामी <laughs> आपने ये का था गुणवृद्धि या पे उपस्थित हा ये बोला जला इ उपस्थित या बोला है। इसका मतलब इक्के स्थान पे होता है लेकिन वो इगो युगुण्धि उपस्थिति को आपने लिखा नहीं होगा ये हो सकता है ये कैसे हो सकता है मैं तो, ये मेंशन करता। तो इस सूत्र के इस सूत्र, सूत्र के अर्थ में थोड़ा ही ना आ रहा गंत लघु का अर्थ तो इतना ही है ना फिर ये तो अलग प्रक्रिया हो गई की इक के स्थान में गुड़ होगा वो अर्थ थोड़ा ही ना सूत्र का अगन्तु लघु पदस्य उपस्थिति उपस्थिति द्वारा इदानी मे इ प्रक्रिया अलग अलग नही अन्तर्गत है सूत्र सूत्र अलगी नी बोली कोई बात नहीं वो वो बोलना पड़ेगा इक उपस्थित हो जाएगा तो इसका मतलब है 21 स्थान में वैसे वैसे है उपधा तो वो लघु ई बन रहा है यहां पर ई बन रहा है लेकिन और कहीं ई नहीं होगा और कुछ होगा तो उपधा तो फिर वो इसलिए इक बोलना पड़ेगा तो इक स्थान में ही होगा ये इक मेंशन करेंगे तो ज्यादा स्पष्टता होगी अगर आप एक, एक के स्थान में एक को मेंशन नहीं करेंगे तो भी अर्थ निकलेगा लेकिन एक मेंशन करोगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा फिर वहां गलती की संभावना नहीं रहेगी हाँ जी तो हम आगे बढ़ रहे हैं मेद्य हो गया आपका काफी इसमें आपने कर दिया है अगला उदाहरण है मार्स्टी मार्स्टी में धातु कौन सी है ऋचा जी बताएंगे कौन स्वामी जी मृजुष शुद्ध जी मृजुष शुद्ध हो स्वामी जी ये धातु आएगी अर्थ अर्थ बताओ शुद्ध करता है क्या क्या अर्थ बताया आपने शुद्ध करता है यह तो शुद्ध करता है ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा ये निकले शुद्ध करने अर्थ में आता है शुद्ध, कर... शुद्ध करता है ऐसा बोलेंगे तो फिर वो कर्ता को सीधा आ, करता अर्थ निकलेगा इसमें करता कर्म करण आदि मेंशन नहीं होते केवल इतना एक क्रिया मात्र को बता, बताती है धातु बस शुद्ध करने अर्थ को बताने के लिए धातु है बस इतना ही बताता शुद्ध करने अर्थ में यह धातु है ठीक है अब अगर मेरा प्रश्न है कि ये ये धातु किस गण का है ये ये धातु किस गण का है हां जी देख देख करके बताना चाहते हो या बिना देख के ना जाना भी। <laughs> देख कर ले तो ठीक है आ, अगला मेरा प्रश्न है सुशीला जी से बत, बताइए किस गण का ये ब्रिजु शुद्धि अदाधिगण का है अच्छा ठीक है ठीक बात है मार्टी में किस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है सुशीला मृजेर वृद्धि सोन जी ब्रिजेर वृद्धि क्या सूत्र का अर्थ होगा मृज आदि में जिसके मृज धातु है किसके आदि में ये आदि कहां से आए आप केवल इतना बोल सकते हो कि मृज मृज को वृद्धि होती है मृज अंग को वृद्धि होती है मृज अंग वृद्धि होती है और कोई शर्त है क्या इसमें जी और कोई शर्त है क्या इसमें इतना ही समझ रहे हैं बस मृज के इक्के स्थान मृज अंग इक्के स्थान में वृद्धि हाँ अंग अंग की वृद्धि होती है अस्मात प्रतिविधि प्रत्यंग से अंक हुआ है अंगज अंग तो है, के, के स्थान पे वृद्धि वृद्धि कोई बात नहीं अब मेरा अगला प्रश्न है मार्षि जो बना है वृद्धि होकर के ये एक तो शकार है और एक टकार है ये शकार कैसे आया और टकार कैसे आया बता सकते हैं आप हाँ जी वो व्रज व्रज वो सूत्र याद ब्रज य हो गया स्वामी जी हाँ जी हाँ। और स्टूना स्टू से आ, ताकुटा हो गया हाँ जी काकुटा हो गया ठीक है बहुत बढ़िया है चलिए अभी अभी आप पटरी पे आ गए है अब चलते हैं न धातु लोप आर्ध धातु के रुचि जी बताएंगी न धातु लोप आर्ध धातु के में यंग प्रत्यय किस सूत्र से आता है स्वामी यंग प्रत्यय किस सूत्र से आता है धातु रे कांच क्रिया सम्भव अर्ध बताइए अर्थ है क्रिया के बार बार होने अर्थ में एक वाली हलादी धातु से यंग प्रत्यय होता है जी और उसके बाद में क्या होगा यंग हो गया यंग हो गया फिर उसके बाद स्वामी जी सनात धातुवा से उसकी धातु होगी इसका क्या अर्थ है सनाध्यनता धातवा का धातुआ का अर्थ है सनादि प्रत्यय अंत में है जिस समुदाय के उस सम्पूर्ण समुदाय की धातु संजय होती है, कि, है? गुप्तिया सन से लेकर अंत धातु के बीच में जितने भी प्रत्यय है उ, उनके बीच में तो अंत में सं तो नहीं आदि में, में है संतो आपने अंत में बोला है ना आदि में, में है ना जिस जिस तनादि प्रत्येक अंत में है जिस समुदाय के कौन सा समुदाय है वो तो आप ये कहिए कोई भी समुदाय हो वो धातु हो प्राधिपतिक हो हमें उससे कोई लेना दे जिसके अंत में जिस समुदाय के अंत में सन है जिस समुदाय के अंत में या यंग है तो उस, वो समुदाय ले लेंगे ये, ये तो नहीं बताते वहां पर वो धातु है प्राधिपदिक है ये क्या है इतना ही बोला है कि सनाधिना है जिस समुदाय के वो समुदाय कोई भी हो सकता है वो नाम, नाम रूप नाम भी हो सकता है प्राधिपत यानी प्राधिपदिक हो सकता है धातु हो सकता है कुछ भी हो सकता है समझ रहे हैं मैंने आ, आ, ये व्यापक प्रश्न किया बाकी आपने अ सही बताया कोई गलत नहीं बताया समुदाय सूत्र का अर्थ जैसा वैसा ही बताया लेकिन उस समुदाय को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैंने अपनी बात जोड़ दिया कि वो समुदाय नाम भी हो सकता है वो समुदाय धातु भी हो सकता है वो समुदाय कुछ भी हो सकता है क्योंकि धातु से भी समुदाय बनता है नाम से भी समुदाय बनता है ठीक है अब अगला है ंगो का अर्थ बताइए स्वामी जी एकाचो द्वे प्रथम से धातु अन अभ्यास आएगी जी। अर्थ है धातु के अन अभ्यास के प्रथम एकाच तक को द्व होता है जी ठीक है तो उससे दीित्व हो गए लुई, लुई हो गया और अभ्यास से अभ्यास हो जाएगा अलादी शेशा से आदि हल बच जाएगा आदि हलशेष यंग यें, यंग लुको का क्या अर्थ है यंग लुको गुणो यंग लुको है ना स्वामी जी यंग लुको जी इसमें अभ्यास से की अनुवृत्ति आएगी जी यंग अथवा यंग लुक परे रहते अभ्यास को वो होता है ठीक बात है तो इस तरह करके लोलिया बन गया अब आगे लोलिया की धातु संज्ञा हो गई धातु के अधिकार में एक प्रत्यय लाना होता है श्रद्धा जी बताएंगी क्या प्रत्यय लाएंगे जी लोलूय बन गया द्वित्व करके अभ्यास में गुण करके ये सब होके लोलूय बन गया एक प्रत्यय लाना होता है कौन सा प्रत्यय लाना होता किसके अधिकार में लाना होता किस सूत्र से लाना होता है धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्युणिन्यच इस सूत्र से ये कहता है की नंद्यादि ग्रहादि पचादि इन धातुओं को यथासख्य ल्यू नीनी और अचप्रत्यय होते हैं इन धातुओं को होता है इन धातुओं से होता है इन धातुओं से जी ठीक है इन धातुओं से ल्यू नीनी और अचप्रत्य होते हैं और यहाँ तो फिर ये जो ये लो लुए जो है ये पचादी गण के होने की वजह से यहां पर अचप्रत्यय आया जी और पचादी में इसलिए है क्योंकि इसको आकृति गण मान लेते हैं ठीक है जी आकृति का अनुमान करके लो लुया को पचादी में समझ ले और फिर उसको अच हो गया तो लो लुया अच है अब यंगो चीचा क्या कहता है यंगो चीचा कहता है कि अच के परे रहते यंग का लुक हो जाता है जी तो फिर जो ये लो लुया में जो य है उसका लुक हो जाएगा तो फिर कहेंगे की प्रत्यय से लुष्ठ प्रत्य लुप लु और लूप संजय हो जाएगी फिर आदर्शनम लोप अब यहां पर आप और न धातु लोप धातु लो के का प्रयोजन बताइए सब लोग समझ लीजिएगा लो लू और आ इस स्थिति में सूत्र का प्रयोजन अब दिखा रही है सब लोग लो समझ लीजिएगा हाँ जी इसमें फिर होगा सार्वधातु कार्त धातु क्यों से गुण की प्राप्ति होगी जी तो सार्वधातुक अर्धातु का कहता है कि सार्वधातुक और आर्धातुक के अर्धातुक के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है जी। तो जो लो लू है लू के जो ऊ है वो इक वाले है इक के प्रत्याहर में आते हैं हाँ जी सब लोग इक प्रत्यार सब लोग समझ लें और स्क्रीन पर देख लीजिएगा स्थिति को लोकेशन को देख लीजिएगा लोकेशन को देख करके समझ लीजिएगा सूत्रार्थ का ले क्या प्रयोजन बताहे हा जि बोलि तु लू को ऊ प्रत्याहारो इगन्त मिले और इधर अ है अच्छ अर्धातुको होनेक अर्धातुक के, के परे मू गुण कर रहे हैं। तो लेकिन ना के है जी इ न धातु लोप अर्धातुक जि अर्धधातु निमी अर्थात हम जो ये अ जो है उस अ को हम निमित्त मान करके हम यंग का लुक किए हैं यंगो चीज से जी तो फिर उसी अ को निमित्त मान करके अगर हम गुण या वृद्धि करेंगे तो वो नहीं होंगे थोड़ा सा इसमें एक और बात जोड़ना है कि जिस आर्धातु को निमित्त मान करके यंग लुक ना बोलिए धातु का अवयव का लोप किया जी धातु के अवयव का लोप किया है मैं इसलिए बोली क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब पता लग जाए कि धातु का अवयव क्या है जी जी है। तो जिस जी बोलिए तो कहते हैं कि जिस जिसको जिस अर्ध जिस, जिस, जिस धातु को निमित्त मान करके हमने धातु का ल, धातु के अवयव का लोप किया है अर्थात धातु के अवयव जो है वो यह है जी. उसका लोप किया है तो उसी अर्ध धातु अर्थात उसी अच को मान करके अगर हम गुण या तो वृद्धि तो यहाँ पर जो गुण हो रहा है ऊपो तो वो गुण जो है नहीं होगा ठीक है बहुत अच्छा है सब लोग समझ लिया सब लोगों को समझ में आ गया होगा यह अध्यापिका है इसलिए अध्यापिका की तरह बोली है तो जिस आर्धातु को निमित्त मान करके जिस आर्धातु मतलब जिस अचरूपी आर्धातु को निमित्त मान करके धातु का अवयव्यंग का लोक किया है उसी अचुरूपी आठ धातु को निमित्त मान करके धातु के अंग को गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हों तो वो नहीं होंगे तो हो गया नहीं हुआ अब आगे का क्या काम होगा जी आगे फिर अति स्नु धातु भ्रव योरी अंगो वंगो ये सूत्र लेगा जी तो ये इसका अर्थ है स्नु प्रत्यंत और उण उवर्ण और उवर्ण उवर्णोवर्णात धातु धातु को और आदेश होते हैं अच के परे रहते ठीक है तो अच है मतलब की ये अच का जो अ है वो अच में आता है तो उसके परे रहते जो लो लू के जो ऊ है उसको उवंग आदेश हो जाएगा ठीक है तो फिर एक परिभाषा परिभाषा सूत्र सु, आएगा कि इसको तो कहते हैं कि अंतिम अल के स्थान पर होगा ऊ के स्थान पर जी। तो फिर ए, लो और लू के ऊ को उबंग हो गया आधा ल लो लू उबंग और अ ग की संज्ञा हो जाएगी हल से और ऊ और ल जो है वो मिल जाएंगे तो लो लू व ब की भी इत संज्ञा हो जाएगी ब जो अनुनासिक अ है जी, जी. उपदेश जो अनुनासिक इत से फिर मिल करके लोलुवा बन जाएंगे फिर कृततिंग से कृत संज्ञा होकर के कृतधीता समाजशास्त्र से प्रतिपादक संज्ञा हो जाएगी फिर स्वाद्य उत्पत्ति से लोलुवा ठीक है तो जैसे लोलुआ बना वैसे ही फोपुआ बनेगा ये एक प्रकार हो गया न धातु लो का धातु के सूत्र का दूसरा प्रकार है मरी मृज अब आगे बढ़ते हैं मरी मृजा में मरी मृजा में वृद्धि का निषेध किस सूत्र से होता है रेणु जी बताएंगे है रेणु जी आज रेणु जी नहीं दिख रहे हैं क्या नहीं वो आज नहीं है नहीं स्वामी जी रेणु जी आज नहीं है हाँ जी हाँ जी राम राम जी बताएंगे स्वामी जी मरी मुर्जा नहीं देख पाया स्वामी जी चार आ, राजेश जी दर्था मरी बताइए नहीं आ रही आप हाजी ओम आवाज आ रही है हाँ अब आ रही है ठीक है प्रश्न क्या था मैंने देखा नहीं लिख रहा था हाँ मेरा प्रश्न है मरीम में वृद्धि निषेध किस सूत्र से होता है इसी सूत्र से होगा ना धातु लोग अर्ध धातु की ठीक बात है इसी सूत्र से होगा अब मरीम में रिग्रिद उपदस्य अच्छा सूत्र लग रहा है अभ्यास जो है कुछ काम करता है इस सूत्र का अर्थ बताइए सात चार नब्बे है सूत्र एक मिनट हाँ जी हाँ सब लोग देख सकते हैं सूत्र मूल सूत्र पाठ में देख सकते हैं सभी लोग ताकि समझ में आ जाए रिग्री दस्य च राजेश जी ये कौन सा प्रकरण कहा का, जाता है ये जो, जो सूत्र लग रहा है किस प्रकरण में लग रहा है यह सूत्र आ... प्रकरणों को याद रखना बहुत जरूरी है याद नहीं। अभ्यास का हाँ जी रुचि जी बताएंगे किस प्रकरण में यह काम चल रहा है ये अभ्यास हाँ अभ्यास प्रकरण में काम चल रहा है ये अभ्यास का कार्य और कोई प्रश्न करें अभ्यास प्रकरण कहां है तो सात चार में है जो अभी आप देख रहे हैं ये अभ्यास प्रकरण है हाँ जी राजेश जी बताइए पता लगा आपको अनुवृत्तियां क्या क्या आ रही है मूल सूत्र पाठ में नहीं ऊपर ऊपर नजर घुमाएंगे तो आपको पता लग जाएगा अभ्यास का काम चलेगा तो अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है आ रही है थोड़ा पृष्ठ एक पृष्ठ पलट करके देख लो अभ्यास्य की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है अंगस्य की तो अनुवृत्ति आ ही रही है अभ्यास की भी अनुवृत्ति आ रही है एक विशेष अनुवृत्ति आ रही है जिसको ध्यान में रख करके बोलना यंग लुको हो पकड़ना है यंग लुको हो गुण यंग लुको हो हाँ जी हाँ जी गुणों यंग लुकों लुको में से केवल यंग लुको की अनुवृत्ति आ रही है ना गुणो यंग लुको की अनुवृत्ति आ रही है देखिए 58 सूत्र है ना अत्र लोको अभ्यासस्या। अभ्यासस्या से अभ्यास की अनुवृत्ति यहां से आ रही है 58 सूत्र से और अंगस्य की अनुवृत्ति तो चली ही रही है तो अभ्यास ये हो गया अब देखिए गुणो यंग लुको कहां है कौन सबसे पहले बताएंगे गुणो यंग लुको ते आ, एक पृष्ठ पृष्ठ को खोलेंगे यानी एक पन्ना पलटेंगे तो आपको बयासमी सूत्र आएगा गुणोको फिर नब्बे सूत्र है रीग्री दुपदस्चा तो ये ये अंगस्य अभ्यास से यंग लुको इनकी अवृत् अवरित, अनवृत्तियां हैं रीग्री दुपदस्थ्य चा अब सूत्र करिएगा राजेश जी हां जी और आपको आपके सामने मैं आ, वो स्थिति भी रख देता हूं मा मृज अ यह स्थिति है हमारे सामने मा मृज असि मर मर मर मर है ना मर मर मरमर में मर मा ही बच मृज आ नहीं होगा मा मृज आ यह स्थिति है अब बताइए तो देखिए रिक एक एक है ऋदुपधस् है यार उपदा है उपधा ऐसा अर्थ होगा रिकार उपधा तद तस्य यदुपुप ऐसा इसकी इसका विग्रह वाक्य बनेगा रिकार उपधा में है जिस के ऐसे रिकार उपधा वाले अंग के रिकार उपदा वाले अंग के अभ्यास को रीक आगम होता है कब होंग लुक में यंग लुक की आवृत्ति आ ना यंग लुक में यंग परे हो या यंग लुक परे हो ऐसा इसका यंग लुक में का मतलब है यंग परे हो या यंग लुक परे हो तो यहां पर यंग लुक कर ही दिया है राजे जी सूत्रार्थ समझ में आ रहा है है वो आ अस्प्रत्यय का, का है किसका है का ही है ना? का ही है ही है किय कर्हे अक्ष प्रत्यय आकार है तो यंग यंग लुक परे हो यंग यंग लुक हो कहना यंग परे हो अथवा यंग लुक परे हो तो यंग यंग लुक परे तो यंग लुक परे है और अभ्यास अभ्यास यंग लुक परे है और मृज रिकारूपदा वाला अंग है अंग रिकारूपदा रिकार वाला अंग है और उस रिकारा रिकार उपदा वाले अंग के अभ्यास को रिकागम होता है आज तो टकी तो उसे अभ्यास के अंत में बैठेगा अभ्यास समझाए ना मकार के तो अभ्यास के अंत में बैठ जाएगा रीख अभी सूत्रार्थ दिमाग में शायद नहीं बैठा होगा देखिए यहां पर क्या ये हम अभ्यास आ, ये अभ्यास प्रकरण का है ना तो मृजूष धातु है उस मृजूष धातु को जैसे लोलुआ पोक हुआ बनाए उसी तरह यहां पर लाना है सारी स्थितियां मृजूष धातु है और उसको अलादे से इंग लाएंगे, सना धातु अलादे फिर सनाद्यंता धातु संजय करेंगे डबल हो गया है मृजु मृजु यू जो डबल हो गया है तो पूर्व वाले को अभ्यास संजय करेंगे पूर्वाभ्यास से फिर हलादिशा से आदि शेष बच बचा करके बाकियों को हटाएंगे फिर उसके बाद में उरन रप वैसे यहां पर वो सूत्र लगेगा उरत सूत्र लगेगा अभ्यास में थोड़ा सा अंतर है यहां पर वहां पर तो आ, आ, केवल अलादिशेषा किया है यहां पर उरत सूत्र लगा करके फिर अलादिशा बच लगाएंगे इतना अंतर है लोलुआ में केवल अलादिशेषा करके बचा के रखते हैं यहां पर मृज मृज बना हुआ है इसलिए यहां उरत लग करके फिर आकार हो जाता है आकार परे रफर हो जाएगा तो मर मर ऐसा बनेगा मर अभ्यास में अभ्यास में मर होकर के फिर अलादिशेष लग करके मचेगा अब यह सूत्र लगेगा रिग्रिद उपदस्त से अब यह रू सूत्र कहता है रिग्रिद उपदस्त अच्छा सूत्र कहता है रिकार उपधा में है जिस अंग में या जिस अंग के जिस अंग में रिकार उपदा है जिस अंग में रिकार उपदा है तो यहां अंग देखिएगा मृज मृज अंग है तो अंग में रिकार उपदा है तो रिकार उपदा वाले अंग के अभ्यास में रिकार उपदा वाले अंग के अभ्यास को रिक आगम होता है तो यहां अभ्यास है मकर तो इस मकार में रीक हो रहा है और रीक कहां पर हो तो कहते हैं आद्यन तो टकितो है इसलिए अंत में बैठ जाएगा आद्यन तो टकितो सूत्र से तो मां के आगे रीख बैठ गया रीख का री बचेगा ककार की हो जाएगा तो मरी मिर्जा बन जाएगा बस ये राजेश जी स्पष्ट हो रहा है ओम भगवंत हां यह मरी मिर्जा बन गया तो बाकी सूत्र का प्रयोजन तो बता ही दिया कि मृजर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो गई तो जिस आर्धातु को निमित्त मान करके यहां धातु का अवयव जो यंग था उसका लोक कर दिया उसी आर्धातु को निमित्त मान करके गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हो तो न धातु लोपा सूत्र कहता है कि यहां नहीं होगी बस ये प्रयोजन हो जाएगा तो मरी मिजा ऐसे ही सर स्त्री बन जाएगा तो यह आपके दोनों सूत्र हो गए हैं न धात लोपारधात के और इको गुण वृद्धि अब केवल एक सूत्र बचा हुआ है कंगितिचा कल आप सब लोग कंगतिचा के साथ में वृद्धि आदय सूत्र में जो तिंगंत प्रकरण है अच्छेषित वाला इस अचेषित वाला तिंगंत प्रकरण को फिर दोबारा देख के आइए थोड़ा जटिल प्रक्रिया है वो यानी अचैषित अलावीत और अकारषित ये तीन प्रकार के उदाहरण दिए यहां पर आप देखेंगे भाष्य खोल करके देख लीजिएगा वृद्धि में अचैषित अलावीत और अकारषित ये तीन प्रकार के उदाहरण दिए तो वृद्धि में इस सिंगंत प्रकरण के ये तीनों उदाहरण और कंग टीचा में जितने प्रकार के उदाहरण दिए वो सब कल देख के आना है में आ गए अब किसी का को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा नहीं तो विराम दे सकते हैं ओम स्वामी जी आ, स्वामी जी माष्टी की जो सिद्धि है जी उसमें जहां पे भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज्य यज राज भ्राज शशाम से जो शकार हुआ है जी उसमें जो अलोन्त्यस्त लगाते हैं अलोत्यस्त सूत्र कहता है ष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो आदेश हो वो अंतिम अल के स्थान पे होना चाहिए यहाँ पे ष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट क्या है ये चीज पकड़ने नहीं आई ये सूत्र सूत्र देखिएगा आपको ष्ठी निर्दिष्ट है ना भ्रष्ट भ्रष सृज मृज यज राजशाम समस्त पद है में छठी विभक्ति का बहुवचन है जी छह जी सूत्र में देखना है माष्टी में को लग रहा था सूत्र है ना सूत्र सूत्र से तो होता है ना काम तो सारा सूत्र से होते हैं ना विधायक सूत्रों में देखना होता है माष्टी में तो कहां से सूत्र में देखना होता है क्योंकि ये कहता है ना व्रष्ट व्रष्ट व्रषज सृज मृज मृज है ना देखिए उदाहरण में तो मृज धातु है पर सूत्र में भी तो मृज धातु है ना तो ये सूत्र में जो मृज धातु है वो शिष्ट विभक्ति से निर्दिष्ट है स्पष्ट हो गया और किसी का को कोई प्रश्न हाँ जी हाँ जी बोलिए तो इसी संदर्भ में इको गुण वृद्धि भी वैसा ही लगेगा ना षंत जो अंग हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल ये वृद्धि कहां पर प्राप्त हो रही है तो इको गुण वृद्धि लगेगा शिष्ट निर्दिष्ट है है तो शेष्ठनिर्दिष्टुण षष्ठ्यन्त पदम् इस्थितम् भवति का न वी षष्ठको गुणवृद्धि इका पद षष्ठि विभक्ति निर्दिष्ट है। ष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट ये जितने भी ये बोले जाते हैं सब सूत्रों में देखना है हमको उदाहरण में तो विभक्तिया निर्दिष्ट नहीं है सूत्रों में निर्देश होते हैं जैसे तत्रोप तत्रोपदम सप्तम स्तंभ उपपद किसको कहते हैं तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ जो सप्तम विभक्ति से निर्दिष्ट है उसकी उपपद संज्ञा होती है तो सप्तमी निर्दिष्ट सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट कौन है तो सूत्र आएगा कर्मणी सूत्र है ना कर्मण्यन कर्मणि अण ऐसा सूत्र है तो अण प्रत्यय होता है कर्म उपद रहते तो वह कर्मणि में सप्तमी भक्ति निर्दिष्ट है तो इसलिए यहां कुंभम करोती कुंभकार तो कुंभ अम और क्री ऐसा हम विग्रह वाक्य करते हैं लौकिक विग, अलौकिक विग्रह करते हैं कुंभ अम कुंभ घी दोनों कर सकते कुंभ घी जैसे कल बताया था मैंने कुंभ घी और क्री तो घी विभक्ति सप्तम विभक्ति है यह कुंभ कुंभ और अम भी लिख सकते आप अम घते लिख, लिख सकते तो अम जो है यह कर्म को बता रहा है कुंभ कुंभम करोती तो कुंभम में द्वितीय विभक्ति है तो यह कर्म को कह रहा है तो कर्म कर्म में सप्तम विभक्ति निर्दिष्ट है वो कहा है कर्म में सप्तम विभक्ति कर्मणी अंत कर्म को कहने के लिए कर्म उत्पद रहते होता है तो वहां कर्मणी में सप्तम विभक्ति इसलिए यहां कर्म जो उदाहरण में कर्म देखेंगे यहां तो अम विभक्ति अम विभक्ति होंगी लेकिन वहां कर्म में वहां पर सप्तम विभक्ति है तो सूत्र में देखना है सब जगह सूत्रों में ही देखना होता है हाँ और कोई प्रश्न किसी का हाँ समझ जी, जी. नी प्रापणे में जो धातु के अवस्था में नो नहा करके नी करेंगे ना स्वामी ना को जी। नकार को नकार करेंगे जी। यही यही स्थिति में यहां लुई छेदने में नंदीग्रही पचादि लुणिन्यचहा पचादी, पचादी गण में जो पड़ा हुआ है, लुई धातु से अच पहले क्यों नहीं किया स्वामी जी क्या, क्या आप, आपका प्रश्न नंदी ग्रह कौन सा प्रत्यय अचप्रत्यू प्रत्य नहीं कर रहे हैं सर हाँ क्योंकि पचादि में पढ़ा है ना समझी पहले नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आ, आपका प्रश्न का अचप्रत्यय किससे करने की बात कर रहे हैं नहीं नहीं वो मैं कह रहा हूँ धातु की अवस्था में ही अचप्रत्यय पहले जाएगा ना ये पूछ रहा था समझ नहीं पहले कैसे आएगा ये मत लुई यतय लाया स्वामी जी ता न प्रचादि वी समीमी ये पेले लेते तुा स्वामी जी नै पेले के लागे पेले तु स्थिति लागगे पेले पचादि पडा वा पचादि पडागा मो लु य बननेक पचादि मे मागे न ऐसा कुछ अच्छा अच्छा कुछ काम होते हैं भाभी मान करके करते हैं पहले दो प्रकार की स्थितियां हैं एक तो होता है पहले लाते हैं बनाते हैं फिर उसके बाद वो स्थिति बनती है और एक ऐसी स्थिति होती है भविष्य में ऐसा बनेगा मान करके पहले काम करते हैं ऐसा दो, दो स्थितियां हैं बनाने के बाद वो स्थिति बनती है और एक भविष्य में ऐसा होगा मान करके पहले वो काम कर लेते हैं यहाँ कौन सा स्थिति है समझिए ये तो भविष्य वाली बात है क्योंकि जब हम लोलु ये बनाएंगे तभी जाकर के पचादी में आएगा ये बनाने से पहले अच्छा अच्छा लोलुए बनने के बाद हाँ जी हाँ जी अच्छा समझ गया क्योंकि, क्योंकि वैसे तो ये पहले से बना हुआ है लोलुआ लो लुआ लो -लु लोलुआ तो पहले से बना हुआ है पर केवल हमको प्रक्रिया समझने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है जो लोलुआ संसार में प्रयोग में आता है लोक में बार बार काटने वाले को लोलुवा कहते हैं द्रांति को जिससे भी हम काटते ना बार बार उस साधन को लोलुवा कहते हैं बार बार काटने वाला द्रांति हम इधर हिंदी भाषी जो है ना उत्तर भारत में द्रांति ऐसा कहते हैं तो ये जो आप लोग उसको क्या बोलते होंगे कन्नड़ में आप जानो बाकी जो हम जैसे घास काटने वाला स्वामी जी हाँ जी घास काटने वाला या यू कहिएगा जो धान होता है ना धान को काटने वाला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या बोलते हैं आप कन्नड़ में समझ के आ, कुड़गोलू कुड़गोलू हाँ तो कुड़गोलू मैं तो समझ लिया कुड़गोलू हाँ कन्नड़ में कुड़गोलू बोलते हैं अच्छा <laughs> देखिए कुडगोलू कुडली कन्नड़ में कुडगोलू कहते हैं और तेलुगु में कोडगली बोलते हैं कोडगली कुकु को कर दिया कोड गली और दरा हिंदी में बोलते हैं महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं पावसी पावसी बोलते शायद खुरपी फुर, खुरपी खुरपी तो हिंदी बोलते पावसी भी बोलते हैं समझ बोलते होंगे ठीक बात है आप जानते हैं तो अलग अलग थोड़ा अंतर भी हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा स्थान स्थान की दृष्टि से कुछ अंतर भी हो जाता है तो ये जो है बार बार काटने वाला ये तो पहले से लोक में प्रयोग में हो रहा है लोलुआ तो ये ए, उसको ध्यान में रख करके वो कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया उसकी कल्पना कर दी यहाँ पर इसमें ये धातु होती है ये प्रत्यय होता है फिर उसको ऐसा करने से ऐसे ऐसा करके लोलुआ बनता है वो वो कल्पना कर दी ऐसा तो इस कौन से है यह भविष्य को मान जब बनने की प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में ऐसा बनेगा मान करके तब इसको वो स्थिति में लेते हैं, तो जब लोलुआ बन जाएगा तब पचादी में आ जाएगा ठीक है तो आपका समय हो गया स्वामी जी बोलिए स्वामी जी जो रंज रागे है उसको एक बार स्क्रीन पर लिख के समझा दीजिए अच्छा क्रीन पर राजेश जी लिखेंगे रंज नकार लिख दीजिएगा राना ज ना ज लिख दीजिए हाँ लिख दिया उन्होंने र न ज अब सूत्र कहता है नश्चा पदांत झली ये कहता है अपदांत नकार को अनुस्वार होता है झल पड़े रहते तो अब यह पदांत में नहीं है पदांत में तब होता है जाके बाद होता पदांत माना जाता है यह पद के बीच में है तो यह कहता है अपदांत नकार को अनुस्वार होता है जल पर जल में जकार आता है तो अनुस्वार हो गया अनुस्वार लिख दीजिएगा रंग फिर उसके बाद सूत्र आता है अनुस्वार यही परसवर्ण अनुस्वार यही परसवर्ण यह कहता है अनुस्वार को होता है पर के वर्ण के समान हो जाता है यही परे रहते यही क्या है जकार हैत्यार जकार में, है, में जकार आता है और उसी जकार का सवर्ण हो जाएगा इस अनुस्वार को तो उस जकार का सवर्ण वही बनेगा स्थानांतरतमा से जो है अनुनाशिक जो है वो यिया बनेगा जवर वर्ग का अंतिम अक्षर तो रंज बन गया रुचि समझ में आज स्वामी जी जी इसके बाद स्वामी जी इसमें घए प्रत्यय लाके घईचाप भाव करणयों से लोप करेंगे हाँ जी घ पहले इस वो कहते भाव में और करण में अगर घय प्रत्यय है तो रंज धातु के अनुनासिक का लोप होता है ऐसा कहता है जी पहले जो यहां है स्वामी जी इसको पहले नामे बदलेंगे इस या इसको ही कर देंगे नहीं ऐसा है की जब ये सूत्र आएगा ना आ, आ, क्या सूत्र है जी घा भाव करने जब सूत्र आएगा ना जैसे वो सूत्र आगे ही ये जो यहां हुआ है ना ये जो सूत्र हुआ है अनुस्वर से परिसवरना ये असिद्ध माना जाएगा यानी हींचा भाव करणयो सूत्र की दृष्टि से यह यहां नहीं दिखेगा उसको नकार ही दिखेगा यह अनुनासिक दिखेगा अनुनासिक दिखेगा वो अनुनासिक का लोप करता है नाइचा भाव करणयो जो सूत्र है इसमें रंजित उपाय नलोप की अनुमुखी आएगी हाँ तो न, न, नकार का, का लोप नलोप क्या जी, नकार का जी। उसको नकार उसको नकार दिखा यानी घाव करने और सूत्र की दृष्टि से नश्च पदांत से अनुस्वर से ये दोनों असिद्ध हो दो जाएंगे दोनों असिद्ध हो दो जाएंगे तो उसको नकार ही दिखेगा रहेगा तो यकार ही रहेगा लेकिन घाव करने और सूत्र की दृष्टि से वो उसको नकार दिखेगा लिखा हुआ तो यहां रहेगा पर इस, जब ये सूत्र देख चलेगा तो उसको नकार दिखेगा फिर वो लोप कर देगा ऐसा में धन्यवाद परिग्राम देते हैं ओम शांति, शांति, शांति, शांति ही। नमो नम एक मिनट समझ महाराज हाँ किसी ने रिकॉर्ड किया आज का पाठ शुरू में मेरा इंटरनेट नहीं था शुरू अच्छा पता नहीं वो पूछिएगा ये लोग किसी ने किया शुरू शुरू से तो आने आने भी भी। का थोड़ा गया मेरा भी। जी मैं करती मैं करती। और शुने शुका मे हा जि मतीोग्रु प्रश्न क्वशन् पूचरे जि जिता न ओं उच्चारण स्टारि मन्त्र उच्चारणे तु छूट गेरी नहीं एक दो मंत्र छूट गए तो कोई बात नहीं है लेकिन जहां से प्रश्न शुरू हुआ यही शुरू से किया ना आपने हाँ जी प्रश्न तो छिट्टे थे आप महा तो आप और राजेश जी को भेज दीजिएगा शुरू का तो आप हाँ जी कैसे भेजना क्या होता है वो आप उनसे पूछ लीजिएगा फिर वो आपको बता देंगे यहाँ पे लिखा है मैंने वी साइट पे जाना है आपको फिर सिंपल है वो बहुत जी। वहां जाके पता चलेगा आद आद एक... फाइल रहेगा, फिर वो फाइल आप... एक काम कर राज अभी, अभी, अभी, कैसे क्या करना होता सब लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि एक का ना हो तो दूसरे दूसरे का ना हो तो तीसरे ऐसा किसी ना किसी के पास होगा इसमें तो कोई अधिक मेहनत करना नहीं पड़ेगा इनको तो सब लोग रिकॉर्डिंग करेंगे जैसा करते रिकॉर्ड स्टार्ट कर देंगे वो लोग तो तो इनको एक एक बता दीजिएगा आप समय निकाल के मिनट लगेगा ना आपको तो एक बार सब लोग सुन किस करते हैं रिकॉर्ड राजेश मैंने रिकॉर्डिंग करती हूँ जब कभी बहुत आवाज खर आती है साफ नहीं रिकॉर्ड होता अच्छा शायद आपके फिर सिस्टम में कुछ होगी अच्छा तो ये आईपैड में भी रिकॉर्ड हो सकता है राजेश जी वो तो अभी देखना पड़ेगा आईपैड का तो मेरे पास है नहीं तो मुझे पता नहीं है मैं लैपटॉप पे ही काम करता हूँ तो।, तो ये जो लिंक है तीसरी वाली इस लिंक को इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप में वो रिकॉर्डिंग होता रहेगा अपने आप और एक दूसरे को भेजना है तो ये बी बहुत अच्छी साइट है इसको क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा जहां पर आप 2 जी तक की फाइल किसी को भेज सकते हो और वो सप्ताह तक वहां पे उनके सर्वर पे रहती है उससे पहले पहले जो जिसको भेजनी है वो डाउनलोड कर सकता है तो vtransfer.com पे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक मेन्यू आएगा एड फाइल तो आपको वहां पर क्लिक करना है फिर एक एक्सप्लोर खुलेगा वहां से आप जहां पर भी रिकॉर्ड होती है वहां लेके जाना है उसको और उस फाइल को सिलेक्ट करके ओके करना है और फिर उसमें आपका ई मेल एड्रेस डालना है और जिसको भेजना है अगर मुझे भेजना है तो ये मेरा एड्रेस मैंने लिखा है ई का तो वहां उसको भी करना है और फिर सेंड रहेगा बस वो फिर अपलोड करना शुरू करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के अनुसार वो उतना समय लेगा एक मिनट दो मिनट दस मिनट जितना स्पीड है उस, उसके हिसाब से और फिर वो भेज देगा तब तक आपको रुकना है भैया जी मैं अभी आपको भेजने की कोशिश करूंगी जी कोशिश कीजिए नहीं तो मैं आपको कल फोन करता हूँ जी ओम राजेश भ्राता जी जी जी नमस्ते रुचि जी नमस्ते भ्राता जी भ्राता जी जो ये तीसरे नंबर पे आपने जो लिंक लिखी है रिकॉर्डिंग करने के लिए इसको गूगल में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा नहीं इसको अभी क्लिक कीजिए आप वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा फिर उसको आप इंस्टॉल कीजिए और भ्राता जी हिंदी में टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसकाइप में जी जी उसके लिए भी बताता हूँ एक प्रमुख प्रमुख महाराज है ना तो उनके भक्त ने एक बहुत अच्छा आई नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है जी जी, जी तो इस ओ, पर क्लिक करेंगे आप चौथी लिंक मैंने भेजी है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आ, वो जिप फाइल खुलेगी फिर उसको आपको अनजिप करना है और उसमें एक एग्जिक्यूटिवल फाइल रहेगी प्रमुख आई एम नाम की उस पर क्लिक करना है तो जब भी लैपटॉप शुरू हो जाए तब आपको उस पर उसको क्लिक करना है या फिर आप ऐसा भी कर सकते कि टास्क बार में उसको खींच के रख सकते हैं ताकि टास्क बार में नीचे आके रहेगी वो हमेशा तो जब भी आपको हिंदी टाइप करना है तो उसको एक बार क्लिक करना है बस पहले तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे कीजिए आप तो फिर फाइल आ, सेव करने के लिए वो कहेगा या डाउनलोड होगी फिर उसको अनजीप करना है या मैं एक काम करता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप सब लिखता हूं हर एक का कल तो कल दिन भर में आपको पता चलेगा शायद आप याद में ना रहे मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप विधि लिखता हूँ यहाँ पे कल कल लिखता हूं लेकिन मैं भी जी जी जी ठीक है धन्यवाद जी साम जी महाराज हाँ बंद कर दो मैं जी जी